जी भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री निगौ हरिबो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 मण हरि गोविंद जय जय बुलृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय त्रिपराश सूनु सत्यवती हृदय नंदनोव्यासो यमलगल वग्मयम अमृतम जगत् पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धा जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहबरा तो तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्री वन्दे हम श्रीचतन्यदेवस्व श्री वंदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री साग्र जात सहगणरघुनाथात तम, तम सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललताशाखान्विता आजाबित भुजौ कनक संकर्तनकमलायताक्षौ विश्वरौ द्विजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरविंद युगल यस्ंजी दुशा वक्षोज प्रणीकृत स्निग्धोंगस्व काश्मीर कलशोणुमोपरतने का नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरीज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरश नरोतम देवीं सरस्वती व्या ततो जयमदीरे छाकुभ्य कृपासीभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कुण मुक्शे हे ूपुर्गत जनकदया हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मते तुलसी दया द्राक्लसी का यत्र यत्र पद्मना च पुराणपठनमत्र हरि परम श्री चैतन्य चरताम तृतीय परिच्छेद श्री कविराज गोस्वामी ग्रंथ के प्रारंभ में परिच्छेद के प्रारंभ में श्री गोरमंडली सदगोस्वामी श्री तीनों प्रभु श्री कृष्ण चैतन देवु कर, श्री राधा कृष्ण श्री ललिता विशाखा इनके चरणा की वंदना करके आगे ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं दामोदरा बाक्य दंड अंगीकृत्य दयानिधि गौरस्वाम हरिदास गुढ़ा लीला मथा इस तीसरे परिच्छेद में श्री स्वरूप दामोदर के द्वारा श्री महाप्रभु को वाक्य दंड दिया जाएगा बाक्य दंड का मतलब है कि श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु को भी डाटेंगे कि तुम ऐसा मत करो ऐसा डांटेंगे किस बात के लिए डाटेंगे वो आगे बताएंगे महाप्रभु के पास में कोई बालक आता था, था उसको लेकर के उसमें महाप्रभु अत्यंत स्नेह दिखाते थे तो उसको लेकर के महाप्रभु को भी डांट दिया श्री स्वरूप दामोदर तो दामोदर बाकी दंडम श्री स्वरूप दामोदर से शिक्षा प्राप्त करके स्वरूप दामोदर की डंड की डाट को खा करके दयानिधि श्री प्रभु ने अपने व्यवहार को कुछ बदल लिया और गौर स्वाम हरिदास और श्री गौर ने श्री हरिदास के मुख से गुढ़ लीला अर्थात श्री गुढ़ लीला जो है उनको श्रवण किया अर्थात श्री हरिदास के गुणों का भी श्रीमंद महाप्रभु ने वर्णन किया और हरदास के साथ में बैठकर के श्रीमत महाप्रभु गुणलीला श्रवण कर रहे हैं परिहास कर रहे हैं गुड़ लीला श्रवण कर रहे जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद पुरुष तमे एक उड़िया ब्राह्मण कुमार पितृशन्य महासुंदर मृदु व्यवहार चंद्र को प्रणाम करके एक लीला का वन कर रहे हैं चंद्र का अर्थ होता है आनंद देने वाला चंद्र माने गौर होकर के जो आनंद प्रदान करे इनका नाम है गौरचंद्र चंद्र। कृष्ण चंद्र चंद्र चंद शब्द जो है प्रहलाद आनंद देने वाले को चंद्र कहते हैं कृष्णचंद्र जैसे कहा जाता है श्री रामचंद्र कहा जाता है जो आनंद प्रदान कर श्री प्रभु उनको प्रणाम करके अवैध चंद्र गौर भक्त बृंदो को प्रणाम करके इस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में एक उड़िया छोटा सा बालक था ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण है और उड़िया बालक है इस छोटे इस बालक के पिता जल्दी से मर गए महासुंदर वृद्ध व्यवहार बालक परम सुंदर है बड़ा मीठा व्यवहार है घोसाई ठाई नृत्य आई से करे नमस्कार श्री महाप्रभु के पास में नृत्य आकर के बालक नमस्कार करे मां के साथ में आए और मालक माँ बालक को लेकर के आए महाप्रभु को प्रणाम कराए प्रभु सने बात कहे प्रभु प्रणा और ये प्रभु के साथ में ही वार्तालाप करे श्री प्रभु इसके परम परम प्राण है प्रभु प्राण तार, प्रभु के प्रभु इसके प्राण है इसलिए प्रभु के साथ में बहुत घुट करके वो छोटा बालक तोतली बोली में मीठी मीठी बात प्रभु से करे प्रभु को बड़ा आनंद आए प्रभु तार प्रीति प्रभु दया करे प्रभु देख रहे हैं कि इस बालक के साथ में महाप्रभु की बड़ी प्रीति हो रही है प्रभु दया करे श्री प्रभु उस बालक के प्रति अत्यंत दया माने ममता ममता भी करने लगे दामोदर तार प्रीति सहित न पाले दामोदर को बड़ा बुरा लगा सो दामोदर को कि तो भाई तुम सन्यास हो सन्यासी हो ठीक है बालक है बहुत अच्छा है परंतु क्यों इस बालक के साथ में इतना प्रीति कर रहे हो कहीं बालक में प्रीति हो गई तो तुम्हारे संन्यास आश्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ जाए इसलिए आगे और दूसरा भी कारण है उसको आगे बताएंगे तो दामोदर तार प्रीति सहित न पारे श्री महाप्रभु उस बालक के साथ में जो प्रीति कर रहे हैं दामोदर को अच्छा नहीं लगता मन में विचार करते हैं कि एक दूरी बना करके महाप्रभु को सब के साथ में रखनी चाहिए किसी के साथ में भी अत्यंत प्रिय व्यवहार नहीं करना चाहिए एक उचित दूरी उसको बना करके रखना चाहिए बार बार निषेध करे ब्राह्मण कुमारे प्रभु ना देखिल ले सही ही न पारे श्री स्वरूप दामोदर जब बालक आता है तो बार बार उसको निषेध कर देते हैं अभी महाप्रभु ने चलो जाओ जाओ हटो हटो ऐसा कहकर के महाप्रभु श्री सोनू उस बालक को कई बार निषेध भी कर देते हैं मिलने से भी मना कर देते हैं पर तो प्रभु ना देखते यदि वो बालक प्रभु का दर्शन नहीं कर सके तो बालक की भी इतनी ममता बालक तो प्रेम का भूखा होता है बड़ा निर्मल चित्त है तो प्रभु का दर्शन नहीं करे तो वो बालक रह नहीं सकता है तो वो किसी न किसी तरह से मना करते करते भी दौड़ करके महाप्रभु के पास में पहुंची जाता है मना करते करते भी महाप्रभु के पास में आ जाए महाप्रभु की गोदी में बैठ जाए महाप्रभु के पास में आ जाए नित्य आई से प्रभु तारे करे महाप्रीति ये नित्य आता है और नित्य आने पर श्री प्रभु इसके साथ में महाप्रीति करते हैं जहां प्रीति कहा से बाल के रीति क्यों बालक का तो एक स्वभाव है कि बालक तो प्रेम देखता है बालक देखे हियो और बड़ों देखे कियो बड़ा जो है वो तो देखता है किसने मेरा क्या उपकार किया तब वो प्रीति करता है और बालक तो प्रीति को देखता है कि जहां प्रेम है वहां बालक दौड़ करके आएगा तो बालक का तो एक स्वभाव है जहां प्रीति तहां ऐसे बाल के रीति बालक की रीति है बालक की यह रीति है कि जहां प्रेम देखेगा वहां वो दौड़ करके आ जाता है ताहा देख दामोदर दुख पाए मन इनको देख करके इन दोनों की प्रीति को देख करके श्री स्वरूप दामोदर उनके मन में दुख हो रहा है दामुदर दामुदर। हाँ दामोदर सोल दामोदर हाँ दामोदर पंडित हाँ तो श्री दामोदर जो है दामोदर को उस समय दामोदर पंडित को दामोदर सोल दामोदर अलग अलग है हाँ वो एक ही बात है अलग अलग अच्छा अच्छा अच्छा ये बंचारी है अच्छा मैं दामोदर पंडित जी तो श्री दामोदर ब्रह्मचारी जो है तहां देखे दामोदर दुख पाए उनको इनके प्रीति को देख करके दामोदर ब्रह्मचारी अभी बता रहे हैं दामोदर ब्रह्मचारी तो दामोदर ब्रह्मचारी जो है उनके मन में दुख हो रहा है परंतु तो बाहित न पाले बालक निषेध न माने महाप्रभु से तो कह नहीं सकते हैं महाप्रभु से कहने में संकोच होता है और बालक का स्वभाव ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं दौड़ करके महाप्रभु के पास में पहुंच जाता है बड़ी समस्या हो रही है कि बाहिते न पारे बालक निषेध न माने ऊपर से महाप्रभु से कुछ कह नहीं सकते है और बालक निषेध नहीं मान सकता है दिन से बालक गोसाई ठाई आए एक दिन वो बालक महाप्रभु के पास में आया गोसाई तारी प्रीति करी वार्ता उस बालक से बहुत प्रेम कर रहे हैं बालक का लाल कर रहे हैं और बालक से पूछ रहे हैं कैसे है क्या है बालक से जैसे बातचीत की जाती है अनावश्यक की बात बालक जो उत्तर देगा तो ऐसे ही बालक के साथ में कुछ न कुछ पूछते हैं कथोक्षण बालक उठे या भी गेला महाप्रभु के पास में मिलकर के वो बालक उठकर के जब चला गया उस समय श्री दामोदर ब्रह्मचारी ये सहन नहीं कर सके सहन हो करके उसमें डाटने लगे पर उनको डाटने लगे क्या देशे पंडित के हो गोसाई घोसाई भी एने कि सब लोग अन्य को उपदेश देने में तो बड़े पंडित होते हैं और को उपदेश देने में तो सब पंडित बनते हैं कहे गोसाई ठाई सब लोग अपने आप को गोसाई कहलाना आचार्य कहलाना चाहते हैं पर गोसाई गोसाई अभी जालिम गोसाई गुसाई क्या होता है ये अभी पता लग जाएगा वहां पर उनको डांट रहे गुस्साई गुसाई बड़ा नाम हो रहा है सब लोग गुस्साई कहके गुसाई गुसाई कह करके तुम्हारा आदर कर रहे हैं और अन्य लोग अन्यों को उपदेश देने में तुम बड़े पंडित हो परंतु अभी गुसाई गुसाई ऐसा होता है ये पता लग जाएगा अर्थात कुछ दिन में ही तुम्हारी कहीं सारी इज्जत धूल में मिल जाए इस बालक के कारण इसलिए इस बालक से ज्यादा प्रेम मत करो गुसाई गुस्साईसाई बड़ा गुस्साई गुसाई हो रहा है नाम हो रहा है गुसाई गुसाई महाप्र गुसाई है घुसाई है परंतु अभी जानी गुसाई अभी पता लग जाएगा गुसाई क्या होता है आप कैसे घुसाई ये जान लेंगे सब लोग जान लेंगे अबिर गोसाईर गुण, गुण, गुण, गुण से सब लोग गाएगी इस समय तो गोसाई के गुण यश को सब लोग गा रहे हैं सब लोग महाप्रभु महाप्रभु कर रहे हैं गुसाई गुसाई कर रहे हैं परंतु तब गोसाई प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम में हे परंतु गोसाई की जो विख्याति है वह पूरे प्रतिष्ठा में गोसाई की प्रतिष्ठा सारी पुरुषोत्तम क्षेत्र में हो जाएगी ये सुन करके महाप्रभु एकदम चौंक गए और धीरे से पूछने लगे शून्य प्रभु कहे कहा कहो दामोदर दामोदर क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तुम ये ऐसे तमक करके जो कह रहे हो बड़े घुसाई घुसाई बनते हो अभी कुछ दिन में सारे घुसाई की बात सारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में पता लग जाएगी क्या कह रहे हो दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर सब उल्टी उल्टी बात कह रहे हैं गुस्सा में है ना <laughs> तो गुस्सा में होकर कहे रहे हां हां हाँ, तुम तो स्वतंत्र हो ईश्वर हो जो करो सो ठीक है स्वतंत्र आचार करे क्या पा रहे बोले थे हाँ हाँ खूब स्वतंत्र आचार करो तुमको कोई टोकने वाला तो है नहीं सब उल्टी उल्टी बात ये विपरीत लक्षण में कह रहे हैं भाई तुम तो स्वतंत्र आचार कर रहे हो के पारे बंदते तुमको कौन टोक सकेगा मुखर जबते मुख पारे आच्छादित परंतु एक बात ध्यान रखना कि जगत बड़ा मुखर है किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है जगत मुखर है उस जगत के मुख को कौन बंद कर सकेगा जगत में जब तुम्हारी निंदा होगी ना तब कोई तुमको बंद नहीं कर सकेगा उसके मुख को बंद नहीं कर सकेगा पंडित भैया मन विचार न कर बनते तो हो तुम बड़े पंडित दामोदर कह रहे हैं तो बनते तो हो तुम बड़े पंडित परंतु तो मन में जला भी विचार नहीं है रामडी ब्राह्मचारी ब्राह्मणी बालक प्रीत कें कर तुम इस विधवा ब्राह्मणी के बालक के साथ में इतनी प्रीति क्यों करते हो बोले इसमें क्या बात हुई यद्य ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती मैं जानता हूं कि इस बालक की मां ब्राह्मणी है वो तपस्विनी है सती भी है पति भी है तथापि उसमें एक दोष है बोले क्या बोले तथापि ताहर दोष सुंदरी युवती कि वह सुंदरी है और अभी युवती है तुम भी परम युवा हो परम सुंदर हो इसलिए संसार को काना कानी करने में काना फूसी करने में जराशि भी देर नहीं लगेगी लोग बात तुम्हारा संबंध इस ब्राह्मणी के साथ में जोड़ न दे इसलिए मुझे डर लगता है इसलिए इस बालक से प्रीति बिल्कुल मत करो ऐसा कहकर के दामोदर मौन हो गए अंतरे संतोष गोसाई हंस विचारेला श्री महाप्रभु मन ही मन में बड़े संतुष्ट हुए और मन मन में संतुष्ट होकर के हंस के विचार करने, लग, करने लगे हित की बात करनी होने पर भी कहने वाला संसार में बड़ा दुर्लभ होता है जो हित की बात करे हित की बात कहना सबको बुरा लगता है परंतु तो ऐसा व्यक्ति संसार में होता बड़ा दुर्लभ है कि जो टोक दे संकोच में व्यक्ति टोकने में संकोच करता है परंतु तो दामोदर ब्रह्मचारी ने मुझे टोक दिया यह के कहिए शुद्ध प्रेम तरंग वास्तव में इसी का नाम शुद्ध प्रेम की तरंग है कि अपने प्रेमास्पद का कहीं अनिष्ट न हो जाए इस भावना मात्र से बात भी उससे कह दे और उसको सचेष्ट कर दे दामोदर सम्बोह नहीं अंतरंग दामोदर के समान मेरा कोई और दूसरा अंतरंग नहीं है कितना मेरा है, चाहता है कि कहीं जगत में मेरी निंदा न हो जाए कोई कुत्साह न करने लग जाए इसलिए इसने मुझे टोक दिया बोल ठीक है बालक बड़ा प्रिय है बालक के साथ में पृथ्धि करना कोई बुराई की बात नहीं है निर्मल चित्त है बालक पांत इसकी बालक के साथ में जो इसकी माँ है वो भी आती है और उस मां के आने पर कोई तुम्हारे ऊपर भी अंगुली उठा सकता है इसलिए इस बाल को इतनी प्रीतिमत दिखाओ इस बाल के साथ में इतना स्नेह करने की जरूरत नहीं ऐसा कह करके श्री महाप्रभु मध्यान्ह में उठ करके चल दिए और दूसरे दिन दामोदर निवृत बुलाया एक अंत दामोदर ब्रह्मचारी जी को बुलाया और दामोदर ब्रह्मचार्य बुलाकर को कहा कि दामोदर तुम वास्तव में सबका हित चाहने वाले हो मेरा भी बड़ा चाहने वाले हो प्रभु कहे दामोदर चलो नदिया एक काम करो तुम कुछ दिन नदिया चले जाओ मातार समीपे तुम्हें रहा और मेरी मां के पास में जाकर के तुम रहो रहो नवद्वीप जाकर के तुम मां के पास में रहना बिना ताहे रक्षक नहीं देखी देखे तुम्हारे बिना मां की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है आमा के याते तुम केल केले सावधान आह मुझको भी तुमने सावधान कर दिया था तो इससे बल करके तुम और कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती है कि तुमने मुझे भी सावधान किया है तुम्हारे बराबर कोई और दूसरा रक्षक नहीं हो सकता है मिर्पेक्ष नहीं आमाद आहा, मेरे इस पूरे परिकर में मेरे घर में मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी लाल लपेट के कल्याण की बात को कह दे ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति इस पूरे जगत में मेरे परिक्र में नहीं है निरपेक्ष न होले धर्म नया रक्षण यदि व्यक्ति के साथ में संबंध रखा जाएगा व्यक्ति को देख करके मुंह देख करके बात की जाएगी तो धर्म की रक्षा नहीं होगी सर्वदा गुण दोष के आधार पर निर्णय करना चाहिए व्यक्ति व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए यह एक निष्कर्ष की बात है यदि मुंह देखकर के मंत्री मीठे वचन बोलने लगे तो राज्य का नाश हो जाएगा यदि मुंह देखकर के डॉक्टर वैद्य रोगी से मीठी मीठी बात ही करता रहे और उसको डांटे नहीं तो फिर शरीर का नाश हो जाएगा और यदि गुरु शिष्य कहीं भटक भटक ना जाए शिष्य कहीं छोड़ करके मुझे चला न जाए ये विचार करके उसकी प्रशंसा प्रशंसा मीठी मीठी बात करता रहेगा और उसको डांटेगा नहीं उसकी गलती देख करके उसको डांटेगा नहीं तो समझ लेना चाहिए कि धर्म का नाश हो जाएगा इसलिए मंत्री को वैद्य को और धर्म उपदेशक गुरु इन तीनों को बिल्कुल निरपेक्ष होना चाहिए और निरपेक्ष होकर के व्यक्ति की दृष्टि से बात नहीं करे जो धर्म है जो वस्तु है उसकी दृष्टि से उसे बात करनी चाहिए जो सत्य है तो सत्य है गलत है तो गलत है चाहे तू तो कितना भी प्यार है मेरे। ये गलत है ऐसा विचार करते हुए उसे है रहना चाहिए यदि मंत्री केवल राजा की खुशामद में लगा रहेगा और राजा कहीं नाराज नहीं हो जाए उसकी बात को कि आलोचना करने पर वो नाराज हो जाएगा तो फिर राज्य का नाश हो जाएगा यदि डॉक्टर यदि ये विचार करे कि रोगी कहीं नाराज नहीं हो जाए इसे ये भी खा लो ये भी खा लो हाँ, खा लो खा खा लो लो तो फिर हो जाएगा उपथ्य करेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा और यदि गुरु उपथ्य की बात करेगा कहीं भुरा में लग जाए ये विचार करेगा तो फिर धर्म का नाश हो जाएगा भजन की पद्धति का नाश हो जाएगा इसलिए गुरु को तो कड़ा होना चाहिए डाट भी देना चाहिए निरपेक्ष नहीं आमान बड़े तुम्हारे समान कोई भी मेरे इस परिवार में निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है जो कहीं व्यक्ति को देख करके बात नहीं करे जो सिद्धांत को देख करके बात करे व्यक्ति को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए व्यक्ति को देख करके बात नहीं की जाएगी सर्वदा जो भी बात की जाएगी वो सिद्धांत को देख करके बात कही जाएगी तो निरपेक्ष ना हो धर्म नया रक्षण निरपेक्ष होने पर धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है आमा हिते ये ना हो तोमा हिते हय हाय में सब कोई इस प्रकार से नहीं डांट सकता मुझ पर तो ऐसा नहीं करते बना जैसा तुम कर रहे हो ऐसा मैं नहीं कर पा पाया मैं कई बार संकोच में आ जाता हूं ये बड़े हैं ये छोटे हैं इसलिए मैं स्पष्ट रूप से किसी को डांट नहीं सकता हूं परंतु तो आमा के करूल्य दंड आम केवल दौ तुमने मुझे भी दंडित कर दिया दूसरे तो तो तो की तो बात ही क्या है इसे तुम वास्तव में निरपेक्ष हो और तुम गो के आधार पर निर्णय करने वाले हो तुम व्यक्ति के आधार पर संबंध के आधार पर निर्णय करने वाले नहीं हो इसलिए निर्णय सर्वदा गो गो दोष के आधार पर होना चाहिए निर्णय कभी भी व्यक्तिगत संबंध उनके मुद्दे की बात नहीं होनी चाहिए व्यक्तिगत संबंध के आधार पर निर्णय नहीं होना चाहिए मां के पास में तुम जाओ शची मां के पास में उन शची मां के घर में ही रहना मां के चरणों में मेरा बंधन रख करना तोमार आगे नहीं बेकारो स्वच्छंदाचारण है तुम यदि रहोगे तो कोई भी स्वच्छंद आचरण नहीं कर पाएगा तुम आने न रहने पर स्वच्छंद आचरण हो सकता है तुम यदि शासक बन करके रहोगे तो फिर कोई स्वच्छंद आचरण नहीं कर पाएगा मध्य मध्य कभी आ से अमात दर्श बीच बीच में कभी मां से अनुमति लेकर के मुझसे मिलने के लिए भी आते रहना ऐसा नहीं कि चले गए तो चले गए मुझसे भी आकर के मिलते रहना कभी शीघ्र पुनः तहा करिए गम नहीं इसलिए मेरा दर्शन करने के बाद में पुनः तहा करिए गम नहीं फिर वापस लौट करके शची माँ के पास में ही चले जाना ऐसा आदेश प्रदान करते हुए श्री महाप्रभु रहे माता के कहे मोर कोट नमस्कार मां शशि के शची मां के श्री चरणारुंद में मेरी करोड़ों करोड़ों नमस्कार कहना मोर सुख कथा कही सुख देहता मैं यहां खूब सुख सुखपूर्वक हूं ये मां को बताना मां को बड़ा सुख मिलेगा क्योंकि मां सर्वदा मेरे सुख की कल्पना करती तो मां का स्वभाव है तो मां का जो मनोविज्ञान है वो तो अद्भुत है मां का तो स्वभाव अद्भुत ही है तो मोर सुख कथा कही मेरे सुख कहना मैं यहां खूब मजे में हूं आनंद में हूं और ये कहोगे तो सुख देहता उनको भी तुम सुख प्रदान करो निरंतर निज कथा तुम्हारी सुनाई थे प्रभु ये ना कि मेरी कथा महाप्रभु की कथा को शची मां को सुनाने के लिए ही प्रभु ने मुझे हे शची मां आपके पास में भेजा है तो मां यहां आपके पास में रह करके मैं महाप्रभु की कथा सुनाने के लिए ही आपके पास में आया हूं ऐसा कह कहकर कि माता मन संतोष जन्माई तो माँ के हृदय में संतोष उत्पन्न करना आर कथा तारी स्मरण कराई और जो गोपनीय कथाएं हैं और गुणवाद भी जा करके उनको स्मरण कराना के महाप्रभु उस दिन ऐसे कह रहे थे महाप्रभु उस दिन ऐसा कह रहे थे महाप्रभु उस दिन ये कह रहे कि आज मुझे माँ ने यह भोग लगाया है इत्यादि इत्यादि कहकर के मां को धैर्य प्रदान करना तो जो गुड़ बात है उन गुण बात को जो समय समय पर कभी मैं मां की चर्चा करता हूं उनको भी श्री मां को बता देना बार बार आसे आमी तुम्हार भवने मिष्ठान व्यंजन सब करिए भोजने मां से कहना कि मैं मैं मैंने प्रभु महाप्रभु प्रभु कह रहे हैं कि मां से कहना कि मैं तो बार बार मां तुम्हारे भवन में आता हूं और तुम्हारे द्वारा रचना किए गए मिष्ठान व्यंजन इन सबों का भोजन करता हूं सुंदर सुंदर जो वस्तु हैं उन सब का मैं भोजन करता हूं भोजन करी आमिर तुम्हें कहा जान तुम जान लो कि मैंने वाश्रम में तुम्हारे यहां पर आकर के भोजन किया है उसको भ्रम करके मत जाना बाह्य भ्रम में तुम ये विचार कर रहे हो अरे मैंने रसोई तो की थी पात्र खाली कैसे है कोई बिल्ली खा गई क्या ऐसा जो तुम विचार करती हो वो विचार मत करना बाह्य ब्रहरे ताहा स्वप्न कर मान मैं वास्तव में आता हूं वास्तव में तुम्हारे हाथ के बनी हुई रसोई को खाता हूं परंतु तो तुम ये समझती हो बाह्य ब्रह में के ये तो मैंने स्वप्न देखा वो तो स्वप्न नहीं है मैं यथार्थ में ही तुम्हारे सामने आविर्भाव लेकर के तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करता हूं जैसे ऐ माघ संक्रांति इसी वर्ष की माघ की संक्रांति के दिन की याद है कि नहीं रंधन तुम्हें रंधन कौरेला तुमने रसोई की थी और अनेक प्रकार के पीठा व्यंजन खीर पायस इनकी रचना की अनेक प्रकार की मिठाई व्यंजन दूध खीर इन सब की तुमने पीठा पाना सबकी रचना की पीठा पाना एक बंगाल का एक सामान्य बोलने का तरीका है माने मीठी खट्टी सब तरह की जो चीज है उनको मिला करके एक, एक युग में है पीठा पाना पीठा सब तरह तो की जो सामग्री है उन सबों को तुमने रचना की थी तो पीठा व्यंजन अनेक प्रकार के पायस खीर इन सबों का रंधन किया था और कृष्ण भोग लगाइला ये कई ध्यान कृष्ण को भोग लगा करके जब तुमने ध्यान किया था मां आमा स्फूर्तिले अशुभल नयन तुमको मेरी याद आ गई तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे आमी अस्तभ्य तुम्हारी दशा को देख करके मैं तुरंत ही दौड़ करके तुम्हारे पास में गया था और वहां पर तुमने जो भी रसोई की थी उस सारी रसोई को मैंने खाया आमी खाई तो देखी तो बड़ सुख सुखाविला जब मैं भोजन कर रहा था बड़ा सुख मिला मुझे भोजन करते हुए देख करके तुमको बहुत बहुत सुख मिला था क्षण के अशुभ मुझे शून्य देख पाता एक क्षण के बाद में तुमने आंसुओं को पहुंचा और जब पात्र जो है उनको शून्य देखा तुम्हारे मन में एक बहम आ गया कि अरे ये तुम्हें तो ब्रह्म में देख रही थी तो स्वपन देखिलई खाइल याद मैंने तो स्वप्न देखा था कि निमाई आया था भोजन करके लौट गया है बाह्य ब्रह दशार भ्रांत हाइल बाह्य ब्रह में तुम्हारे हृदय में एक भ्रम उत्पन्न हो गया क्या है भोगना ना लगाइल ये सब ज्ञान हो आई मैंने रसोई नहीं की है भोगी नहीं लगा जब भोग लगाया था तुम्हारे सामने भोजन किए थे पर तुम विचार कर रहे हो कि हाय आज तो मैंने रसोई नहीं की है क्या ऐसा तुम्हारे हृदय में ज्ञान हो गया पाक पात्र देखे सब अन्न अच्छे भरी तुमने जब पाक पात्र देख पुनः भोग लगाई स्थान संस्कार करी तुमने भोज रसोई के जो पात्र हैं उन रसोई के पात्रों को फिर देखा और वे पात्र से भरे हुए थे अब ये तो ठाकुर के भोग की रीति है कि भोग लगा करके ठाकुर खा लेते हैं और फिर उनकी दृष्टि से ही पात्र दोबारा भर जाता है वैसा वैसे वैसा ये तो सर्वत्र दर्शन होता है तो पात्र को तुमने भरा हुआ देखा तुमने पुनः भोग लगाया सारे स्थान शुद्ध करके तुमने पुनः भोग लगाया मत बार बार करिए भोजन और इसी प्रकार में एक बार नहीं एक दिन में कई कई बार तुम भोग लगाती हो और मैं कई कई बार भोजन करने आ जाता हूं तब शुद्ध प्रेम आमा करे आकर्षण क्योंकि तुम्हारा जो शुद्ध प्रेम है वो मुझे बरबस आकर्षित कर लेता है मत आज्ञा नीला चले तूने ही दी दी थी थी इसलिए मैं यहां पुरी आ गया ग्रहण करके तुमने मुझे दी थी, मैंने तुमसे आज्ञा मांगी कि माँ तू मेरा कल्याण चाहती है ना बड़े चतुर आज्ञा लेने का तरीका कितना सुंदर है कितनी चतुराई से मां से आज्ञा ले सन्यास की कि मां तू मेरा कल्याण करना चाहती है ना मां तो कहेगी हाँ कौन माँ ऐसी है जो नहीं कहेगी कि ए, मैं तेरा कल्याण करना नहीं चाहती हूं बोल देख शास्त्र ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा कल्याण कृष्ण भजन के द्वारा है ये बात है कि नहीं मां तो हां करती जा रही है बोले यदि ये बात है मेरे बड़े भाई विश्वमोहन ने संयास लिया उनका कल्याण हुआ कि नहीं बोले हाँ हुआ बोल मां मेरा कल्याण नहीं चाहती है क्या मैं भी सन्यास लूंगा मैं यदि ठाकुर के चरणों को प्राप्त करना चाहूं तो तू रोके क्या अब कौन माँ कहेंगी बोल माँ बेटा काय को रोकूंगी बोल बस हो गई आज्ञा <laughs> ऐसे धोखे से माँ से अनुमति ग्रहण कर ली ये शिव महाप्रभु ने बड़ी चतुराई से शची माँ से अनुमति ग्रहण कर ली शची माँ तो ये समझ रही हैं कि वैसे बात कर रहा है कोई गंभीरता से उस बात को नहीं ले रही हैं बेटे की हा में हाँ मिलाती हुई चली जा रही पर मापर, महाप्रभु ने बात ही बात में मां से अनुमति ले ली थी तो कह रहे हैं तोमार आज्ञा से अमी आची नीला चले तुम्हारी आज्ञा से मैं नीला चल आया हूं तोमार निकटे नुमार प्रेम बोले मां तुम अपने प्रेम के बल पर मुझे बार बार अपनी ओर खींच लेती हो ए मत बार बार करा स्मरण इस प्रकार हे दामोदर तो मां के पास में जाकर के इस बात का बार बार स्मरण कराना और मेरा नाम लेकर मा के मां के चरणों की वंदना करना संन्यासी पिता को प्रणाम नहीं करता है परंतु तो मां को प्रणाम करता है मां की चरण स्पर्श करता है स ग्रहण करने के बाद में पिता को प्रणाम नहीं करेगा पिता की अपेक्षा माँ का पद ज्यादा है सन्यासी या तो गुरु को प्रणाम करेगा या भगवत स्वरूप जो है उनके सामने प्रणाम करेगा या फिर मां को प्रणाम करेगा और तीन के अलावा चौथी व्यक्ति को सन्यासी प्रणाम नहीं करता है वो तो क्योंकि आमास है इसलिए प्राय संस झुका करके हा हा कर देते हैं प्रणाम जो है वो गुरुदेव को करेंगे माँ को करेंगे या भगवत स्वरूप को करेंगे ब्रह्म स्वरूप जो है उनको करेंगे तो अमर नाम लयाता बंदे चरण मेरा नाम लेकर के वंदना करनी चाहिए ये विनम्रता का अत्यंत अत्यंत अः शुद्ध शास्त्रीय प्रकार है कि अत्यंत दीनता में अपना नाम लेकर के ये आपके श्री चरणार्थ में प्रणाम कर रहा है ये मैं आपके शिक्षणार प्रणाम कर रहा जो वैदिक शास्त्र की रीति है उसमें तो कहीं स्वस्थिक आकार धारण करके फिर प्रणाम करने की रीति है जैसे संध्या करते हैं तो संध्या के बाद में संध्या की समाप्ति पर जब प्रणाम करते हैं तो तैत्री जो शाखा है उसमें संध्या का प्रणाम करने का है कि उस समय क्रॉस बना करके अपने काम को पकड़ करके फिर अपना नाम लेकर के प्रणाम किया जाता है कि तन्नो हम गेव शर्मा हम अपने गोत्र का नाम अपना नाम भोग गुरु तमाम हम तो अपना नाम लेकर के और स्वस्तिक आकार बना करके फिर श्री गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है तो गुणात्म प्रणाम करने का एक तरीका है कि उसमें दीन दीनता में अपना नाम और गोत्र उनका उच्चारण करके फिर स्वस्तिक का आकार बना करके फिर प्रणाम किया जाता है तो यहाँ पर मां प्रभु वही कह रहे हैं कि अमार नाम लो याहा बंदे चरण मेरा नाम लेकर के श्री गुरुदेव के प्रणाम करना श्री अः माँ को मां के चरणों में प्रणाम करना कहीं जगन्नाथ से प्रसाद ऐसा कहकर जगन्नाथ जी से जो प्रसाद था वो प्रसाद मंगवाया और माता के वैष्णव बीते प्रसक प्रसक दी दो अलग अलग पोटली बनाई एक पोटली मां को देने के लिए और एक जितने भी जन हैं उन सबों को देने के लिए वो पोटली अलग अलग, अलग बनाई दो डलिया अलग अलग बनवाए और अलग अलग, अलग बनवा करके एक माँ के लिए और एक सबको को बांटने के लिए महाप्रभु ने अलग अलग पृथक पृथक प्रसाद दिया है तब दामोदर चलिया, आ चले नदिया आएगा तब दामोदर ब्रह्मचारी जी चल करके नदिया आए हैं और माता के मिलिया रहेगा श्री शची माँ मिलकर के शची माँ के पास में ही रहे हैं श्री अद्वैत आचार्य आदि सभी जन जो हैं आचार्य आदि वैष्णव महाप्रसादने के लिए प्रसाद आया था वो सबको प्रसाद बांटा प्रभु आज्ञा पंडित कहा आचार्य और प्रभु ने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही शची माँ के साथ में आचरण करते हुए बिराजमान रहे स्वरूप दामोदर श्री दामोदर ब्रह्मचारी इतने पक्के हैं और इतने प्रभावशाली हैं कि दामोदर आगे स्वतंत्र ना कहा कोई भी स्वतंत्रता का आचरण कर सके तन हैं नहीं ऐसा करो ऐसा मत करो जरा विचार नहीं सब डरते हैं कि स्वरूप दामोदर कहीं कह नहीं है बड़ों का ही स्वभाव रहा उनका स्वयं का चरित्र भी एक आचरण रहा और वे जहां भी कोई संदेह होता है वहां पर वे गुण दोष के आधार पर निर्णय देते हैं व्यक्तिगत संबंध के आधार पर निर्णय नहीं देते हैं तो दामोदर का यह व्यवहार रहा कि उनके आगे कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सका अपने बचपन में घरों में घरों में हमने अपने घर में ये देखा श्री दादाजी सर्वदा ये कहते ना बड़े बाबा ऐसे नहीं कहते कहीं भी कोई भी बात आए बोले ना ये रीत नहीं है बड़े बाबा ऐसे नहीं कहते श्री पंडित बड़े बाबा की वजह से श्री पंडित बाबा का नाम लेकर के हमारे घर में सर्वदा उनका वचन एक, एक आदर्श के रूप में एक मिलने के रूप में नहीं बड़े बाबा ने ये कहा तो उन बड़े बाबा के वचन बड़े बाबा कह के बोलते थे तो बड़े बाबा के वचन है पंडित बाबा के ये वचन है तो ये का एक स्वभाव रहा वे कभी भी व्यक्तिगत कर देख करके वचन नहीं कहते थे जो भी वचन कहेंगे वो गोण दोष के आधार पर उस बात बात को कहेंगे तो दामोदर के आगे दामोदर मुचारी जी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है भय सौ करे संकोच व्यवहार उनके सामने सब संकोच व्यवहार करते हैं और जहां कठोर होना है वहां पर कठोर जहां पर स्नेह दिखाना है वहां पर स्नेह ऐसा दिखाते हुए वे विराजमान हो रहे सब संकोच व्यवहार करते हुए विराजमान प्रभु गणे यार देखे अल्प मर्यादा लंघन प्रभु के घर मंडल में महाप्रभु के परकर में यदि किसी में भी मर्यादा का उल्लंघन होते हुए देखें तो उसको बाक्य दंड करी उसको डांट देते कुच नहीं करते हैं इसलिए स्वरूप दामोदर और मर्यादा की पुनः स्थापना करते हैं ये हमने श्री दामोदर ब्रह्मचारी जी के द्वारा दिए गए वाक्य दंड का तुम्हारे सामने वर्णन किया इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनके अज्ञान पाखंड उनका नाश हो जाएगा उनमें अज्ञान पाखंड नहीं आएगा चैतन्य की लीला परम गंभीर है वह कोट कोट समुद्र के समान गंभीर होकर के विराजमान है कि लागे की करे के ना पारे बुझते महाप्रभु किसके लिए क्या किससे करवाते हैं यह कोई भी नहीं जानता है यही ईश्वर की वास्तविक परिभाषा है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तुम सर्वसमर्थ तो की लागे की करे क्यों ना पारे क्या करना चाहते हैं क्या कर रहे हैं ये उनकी लीला को कोई नहीं जान सकता है वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तुम सर्वसमर्थ होकर के विराजमान है अतव गुण अर्थ किचु ना जाने बाहि अर्थ करवा रहे करना तानी महाप्रभु के हृदय की जो बात है वो परम गुण है उसको कोई नहीं जानता है दूसरे लोग तो केवल बाहरी देख करके अर्थ करते हैं और खींचाता नहीं करते परंतु महाप्रभु के भीतर के अर्थ को जानना ये बड़ा कठिन है जो बाहरी उद्देश्य होता है उसको लेकर के ही खींचाता की जाती है एक दिन प्रभु हरिदासे मिल एक दिन श्री प्रभु हरदास के साथ में मिले गोष्ठी श्री हरदास के साथ में बैठ करके गोष्ठी कर रहे हैं यहां पर महाप्रभु ने कभी कोई जो विवादास्पद वस्तु हैं उनको भी छुआ और उनके द्वारा उनको छूकर के कहीं सिद्धांत का स्थापन करना चाहा कुछ चीजें जिनसे मुंह व्यक्ति बचाता है मुंह बचाता है जिनके ऊपर विवाद करने पर संवाद करने पर ऐसी वस्तु के को लेकर के भी श्री महाप्रभु डिबेट करने के लिए बैठ गए हरदास के साथ में श्री महाप्रभु पूछ रहे हैं कि हरदास कलकाले यवन अपार गो ब्राह्मण हिंसा करे महादोराचार कि कल काल आ गया है और इसमें यवन लोग गैया ब्राह्मण इनकी हिंसा कर रहे हैं गाय ब्राह्मण इनकी हिंसा हिंसा कर रहे हैं महादुराचार कर रहे हैं प्राय यवनों का जो व्यवहार है वो सनातन धर्म के व्यवहार से कुछ उल्टा सा हर जगह दिखता है हर स्थिति में कुछ उल्टा सा दिखता है सवार कौन मते निस्तार। इन सब का इन यवनों का भी कल्याण कैसे होगा क्योंकि ये वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं उल्टा उल्टा आचरण कर रहे हैं तह हेतु है ना देखिए ये दुख अपार इनका कल्याण कैसे हो ये कहीं देखने में सुनने में नहीं आ रहा है इनका कल्याण कैसे हो ये देख करके मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि यवनों का भी उद्धार होना चाहिए श्री हरिदास कह रहे हैं प्रभु चिंता ना करे मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है यवने संसार देख दुख ना भावे और इन यवनों को संसार बंधन की जन्म बंधन की प्राप्ति होगी इसको लेकर के आप दुख मानने की आपको जरूरत नहीं है सारे यवनों की सरल रूप में ही मुक्ति हो जाएगी क्योंकि ये हाराम, हाराम बात बात हराम हराम बोल कहे मामा भाषे बात बात में हराम हराम ऐसा बोलते हैं और राम शब्द तो निकलता ही है हराम जब बोलेंगे तो राम शब्द इनका इनके मुख से निकलता ही है और तो नामाभास होने से भी इनकी मुक्ति हो जाएगी हराम शब्द का उच्चारण करते हैं तो इनके नामाभास के द्वारा भी इनकी मुक्ति हो जाएगी महाप्रेम भक्त कहे हाराम हराम हा एक भक्ति जो है वो तो हे राम हराम हराम हा, हा कृष्ण हा राम ऐसा कहकर के बोलते हैं यज्ञों के भी भाग्य को देखो कि श्री नाम राम नाम उनकी जुभा के ऊपर भी कहीं बोलचाल की भाषा में ही निकल जाता है तो यम्न भाग्य देख लय ही नाम ये भी श्री राम के नाम को लेते हैं यद्यपे अन्य संकेते अन्य हय नामाभास नामाभास उसे कहते हैं कि जहां किसी दूसरी वस्तु के पर संकेत किया जा रहा हो परंतु अक्षर ध्वनि वही हो एक ही ध्वनि जहां किसी दूसरे के लिए संकेत संकेत करती हो, उसका नाम नाम आभास है। तो अन्य संकेते जिसके द्वारा कोई दूसरी वस्तु का संकेत हो रहा है उसको नामाभास कहा जाता है तथा नामे तेज ना हो विनाश पर नाभाष होने पर भी नाम का जो तेज है उसका विनाश नहीं होता है नाम तो अपनी जगह बना ही हुआ है नाम की महिमा तो अपनी जगह बनी हुई हुई है दंष्टि दा हाथों छो हेती पुनः पुनः उक्त मुक्ति मापनोती किम पुनः श्रद्धे या ग्रणन ऐसे बहुत सारे दृष्टांत श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नृसिंह पुराण में ऐसे बहुत से प्रमाण मिल रहे हैं जहां पर भक्त्याभास नामाभास के द्वारा भी मुक्ति हो गई दिश्री धनिष्ठा हता उस समय जैसे दृष्ट्री माने एक शूकर दिशा हथा दूसरे दांत वाले कुत्तों के द्वारा मार दिया गया या एक सुअर दूसरे सुअर के द्वारा मार दिया गया और उसको देख करके जो उसको घायल देख करके वे छो हराम हराम ऐसा कहने लगा माने मैने का ये एक नाम है हराम तो हराम हराम ऐसा कहने लगा क्या अरे शु को मारा शु कर को मारा हराम हराम ऐसा कहकर के वो कहने लगा पंत तो ऐसा कहने पर भी उक्त आप मुक्तिमाप्त होती वो मुक्ति को प्राप्त हो गया किम पुनश्च श्रद्धा जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेंगे उनका तो कहना क्या जहां नामाभास के माध्यम से भी आराम शब्द का उच्चारण करने पर उस यवन का नामाभास के द्वारा भी उद्धार हो गया तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत पुराणों में मिले हुए हैं उन पर भी विश्वास करना चाहिए कि वस्तु की शक्ति कहीं गई नहीं है वस्तु शक्ति कहीं कहीं विराजमान है जैसे ठाकुर के मंदिर में दरवाजे के ऊपर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक चरित्र आया कि एक दीपक जल रहा है और एक चूहिया उसकी पूछ दीपक के घी में तेल में भीग गई और वो उस दीपक को की बत्ती को खींचना चाह रही है और खींचने के चक्कर में उसकी पूछ में आग लग गई और पूछ जलने लगी तो जली तो वो नाची ठाकुर इतने कृपा कि उन्होंने ये समझा कि ये तो मेरी आरती कर रही है और उसे आरती करने का फल मिल गया। ऐसे बहुत से दृष्टांत वहां पर दिए गए हैं तो ये ऐसे जो दृष्टान्त है वो कहीं ये दिखाते हैं वस्त्र शक्ति को दिखाते हैं वस्त्र शक्ति की भी स्थिति यह है कि वस्त्र शक्ति कभी अपना प्रभाव दिखाएगी कभी नहीं दिखाती है ये वस्त्र शक्ति के ऊपर है कभी अपना प्रभाव दिखाए कभी नहीं दिखाए तो वस्तु में शक्ति है ये जरूर सिद्ध हो जाती है तो जैसे हाराम शब्द का शब्दार्थ होता है शुकर परंतु इसने तो शुअर का नाम लिया था हाराम कहकर के परंतु राम का नाम तो आ ही गया राम का नाम आने से उस यवन का भी उद्धार हो गया तो श्री हरदास ठाकुर नाम की महिमा दिखा रहे हैं कि नाम की महिमा ऐसी अद्भुत है कि उसमें नामाभास के द्वारा केवल शब्द का उच्चारण मात्र हुआ है अर्थ जाने कुछ भी हो परंतु उसके द्वारा भी जगत का कल्याण हो जाएगा नामाभास के द्वारा जैसे अजामिल ने बेटे को बुलाया था नारायण कहकर के अजामिल पुत्र बोलाए बोले नारायण विष्णुदूत आशी छोड़ाए तार बंधन परंतु श्री दूत ने आकर के उसके बंधन को छोड़ा दिया राम वो अक्षरों का जिसने व्यवहार किया और प्रेमवाची हा शब्द का भी उसके साथ में हा राम में उसने प्रयोग किया तो प्रेमवाची हा शब्द और राम शब्द इन दोनों का उसने व्यवहार किया अक्षर समेर एक स्वभाव श्री नाम उनके अक्षरों का ये स्वभाव है कि व्यवहित छाए प्रभाव कि भले रा कहा हो इस समय और आधे घंटे बाद कहा हो किसी ने मां तब भी राम नाम व्यवहार बीच में आने पर भी व्यवहित होने पर भी दूरी होने पर भी वह नाम अपना प्रभाव छोड़ देता है तो अनेक अनेक दृष्टांत ऐसे ही है कि राह कहा है कहीं और माँ कहा है कभी फिर भी राम नाम पूरा हो गया उसका प्रभाव हो जाए तो ये अपना अपना प्रभाव ये कहीं दिख रहा है हर वक्त हरिभक्त में ये ही बात विशेष रूप से कही गई है कि नाम कम ये स्मरण खंड मध्य निक्षिप्त स फल जनक शीघ्रम ये वाची एक बार भी जिसने भगवान नाम का उच्चारण कर लिया मुख से बोला मुख से नहीं बोला तो बोले भले मुख से नहीं बोले यदि हृदय में भी स्मरण पास गतम स्म कर लिया तब भी मुंह से बोले अथवा स्मरण कर ले अथवा श्रोत्र मूलम गतम बा गया हो तो सुन करके बोल करके और मन में विचार करके किसी भी प्रकार यह नाम का उच्चारण किया है शुद्धम वुर्णम चाहे शुद्ध बोला हो और चाहे अशुद्ध वर्ण वाला हो माने ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया हो कृष्ण को बिगाड़ करके किसन कर दिया हो राम को बिगाड़ करके रमैया कर दिया हो कृष्ण को बिगाड़ करके कन्हैया कर दिया हो तब भी प्रभाव वही होगा कृष्ण नाम लेने का प्रभाव है वही कन्हैया नाम लेने का प्रभाव होगा जो राम कहने का प्रभाव है वही रमैया कहने का भी प्रभाव होगा कृष्ण कहने का जो प्रभाव है वही किशन कहने का भी प्रभाव होगा दोनों में कोई अंतर नहीं है तो शुद्धम अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम व्यमहित रहितम का तात्पर्य एक साथ बोला गया हो तब तो कृष्ण नाम तारेगा और कभी व्यवहित रहितम भी हो माने व्यवहित माने दो अक्षरों के बीच में जो एक साथ बोले गए हो तो उसको कहेंगे व्यवहित रहितम एक साथ बोलना और एक साथ नहीं बोला गया हो रा बोला गया हो कभी मा बोला गया हो कभी तभी तारे अत्यव सत्यम श्री कृष्ण नाम व्यवहित या अव्यवहित जुड़े हुए या अलग अलग शब्दों में भी कहे गए हों तब भी श्री हरि नाम सारे पापों को दूर कर देते हैं वो जीव का उद्धार कर देते हैं तत् देह द्रवण जनता लोभ पाखंड मध्य निक्षिप्तम वो जो हरि नाम है वह देह धन समाज प्रतिष्ठा लोभ किसी भी प्रकार से उसको ग्रहण किया गया हो देव को लेकर के ग्रहण किया हो धन को लेकर के अपने परिजनों को लेकर के परिजनों के बेटे के नाम के रूप में नारायण नाम के रूप में या लोभ के कारण या पाखंड के द्वारा दिखावा करने के लिए राधा नाम लिया श्री कृष्ण नाम लिया हो पाखन मध्ये पाखंड से निक्षि किसी भी प्रकार से श्री नाम को निक्षि किसी भी विषय में किसी भी प्रसंग में राम नाम का कृष्ण नाम का भगवान नाम का यदि प्रयोग मात्र किया है तो नफल जन जनकम शीघ्र मेवात्र विप्रो तो उसका शीघ्र फल इस श्लोक में या कहीं दूसरी जगह भी प्राप्त हो जाएगा तो यदि वो नाम देह धन जन समाज प्रतिष्ठा इनके लिए पाखंड पूर्वक उच्चारण किया गया हो तो उसका इस श्लोक में शीघ्र फल जरूर प्राप्त नहीं होगा परंतु कहीं ना कहीं फल प्राप्त होगा तुरंत फल प्राप्त नहीं होगा तुरंत फल, फल सर्वदा नाम का उच्चारण संबंध ज्ञान पूर्वक ही करना चाहिए परंतु नामाभास करने पर भी शीघ्र फल की प्राप्ति नहीं होगी नामाभास से दो चीज मिलेंगी नामावास से एक तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी और दूसरे नामावास से संसार बंधन की निवृत्ति हो जाएगी पाप की निवृत्ति और संसार बंधन की दो बातें तो नामाभास से होंगी परंतु तो यदि संबंध पूर्वक नाम लिया जाएगा तो उसके द्वारा प्रेम की प्राप्ति तो प्रेम के प्राप्ति करने के लिए तो सदा यह विचार करना चाहिए कि कृष्ण कृष्णी श्री श्याम सुंदर और बेटे का नाम लिया गया कृष्ण तो वो व्यवहार में कृष्ण नाम को डाला गया परंतु तो उसके द्वारा भी दो काम हो जाएंगे पाप की निवृत्ति हो जाएगी बेटे का नाम लेने पर भी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी पाप की निवृत्ति और संसार की निवृत्ति दो नाम दो तो में प्राप्त हो जाती है नामाभास के द्वारा परंतु तो संबंध ज्ञान पूर्वक ज्ञानपूर्वक नाम लिया गया तो उससे होगी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इसलिए संबंध ज्ञान पूर्वक ही नाम लेना चाहिए कि श्री मुकुंज बिहारी वृंदावन बिहारी उनका नाम कृष्ण है ये विचार करके ही नाम लेना चाहिए राम मानी श्री दशरथ नंदन श्री कृष्ण है अथवा परम अभिराम श्री राम परम अभिराम श्री कृष्ण उनका नाम राम है हरि शब्द के द्वारा भक्त के सारे पाप पाप को दूर करने वाले हैं इसलिए उनका नाम हरि है कृष्ण का तात्पर्य है कि परम आकर्षक होकर के भी विराजमान है इसलिए उनका नाम कृष्ण है वे यशोदानंदन होकर के विराजमान हैं राम का तात्पर्य वे श्री रास में हरि अत्यंत अत्यंत अभिराम सुंदर होकर के विराजमान है महामंत्र का जप कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वह हरे का तात्पर्य हरि पाप पाप को दूर करने वाले कृष्ण का तात्पर्य परम आकर्षक और राम का तात्पर्य परम मनोहर अभिराम होकर के जो विराजमान है वे कृष्ण है इस तरह विचार करना चाहिए परंतु यदि किसी का हरिलाल नाम है तो हरि नाम को हमने डाला व्यवहार में पंत व्यवहार में डालने पर भी दो काम जरूर बन जाएंगे एक तो पाप की नृत्य हो जाएगी और एक संसार के बंधन की पुनर्जन्म की नृत्ति हो जाएगी तो पुनर्जन्म संसार बंधन की नृति और पाप की नृति ये दोनों अजामिल के द्वारा बेटे का नाम लेने पर भी नारायण नाम लेने पर भी उसी समय हो गई परंतु तो क्योंकि ठाकुर उसे प्रेम प्रदान करना चाह रहे हैं अजामिल को इसलिए विष्णु अजामिल को तुरंत अपने साथ नहीं ले गए भजनानंद की प्राप्ति कराने के लिए संबंध ज्ञान के द्वारा प्रेमानंद की प्राप्ति कराने के लिए अजामिल को छोड़ गए और जब अजामिल ने दोबारा नाम लिया नारायण का नाम तो अब बेटे का नाम नहीं ले रहा है अब नाम ले रहा है जिन पार्षदों ने उसकी काल पास काटी थी उन विष्णु पार्षदों के जो आराध्य हैं, उन नारायण के नाम को वो दे रहा है तो संबंध ज्ञान पूर्वक ही नाम लेना चाहिए इस संबंध ज्ञान में भी फिर रागान भक्ति का जो नाम है वो तो सीधा सीधा श्री नुकुंज मंदिर को प्राप्त करा देने वाला जो लीला संबंधी परकर है और लीला संबंधी जो नाम है वो जितनी जल्दी लीला में प्रवेश कराएंगे उतने ऐश्वर्य परक नाम प्रवेश नहीं कराएंगे राधा वल्लभ गोपीजन वल्लभ राधा कांत राधा रमन गोपाल यशोदानंदन सुवलप्रिय माखनचोर राजबिहारी ये जो नाम है ये नाम जैसे कृष्ण में प्रीति को उत्पन्न करते हैं लीला संबंधी नाम जितनी जल्दी प्रीति को उत्पन्न करते हैं उतने और कोई दूसरे नाम नहीं करते हैं तो निष्कर्ष ये हुआ कि नामाभास हित हय सर्व पाप क्षय नाम आभाष से जितने भी पाप हैं, उनका क्षय हो जाता है पंत तो संबंध ज्ञान पूर्वक नाम ग्रहण करने पर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तो नाम क्षय। हाँ नाम से दो वस्तु मिलेंगे एक पाप का क्षय और नाम से दूसरी वस्तु जो मिलेगी वो है संसार का क्षय माने पुनः बंधन के प्राप्ति नहीं होगी इसलिए संबंध ज्ञान पूर्वक ही नाम ग्रहण करना चाहिए तम निर्व्याज भज गुण निधे पावन पावना श्लोक मौलोन अंत करण कुय भो आभासोप क्षपयति महापातक राशि ध्वांतराशि श्री हरिनाम हरिनार्व्याज भाजि हरिनाम का आश्रय बिना किसी बहाने से नाम का आश्रय ग्रहण करो निर्व्याज माने कोई फल हमको मिले इसकी कामना को त्याग करके श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करो नाम के द्वारा ये फल मिल जाएगा ये नहीं होकर के निर्व्याजमान माने किसी फल के लिए नहीं बल्कि निष्काम होकर के श्री कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करो पावनम पावना नाम श्री नाम जितने भी पवित्र करने वाली वस्तु है उनको भी पवित्र करने वाले हैं और शुद्धा रज्जन मति अत्यतम उत्तम श्लोक मोलिम शुद्धा रज्जन शुद्धा पूर्वक नाम में आसक्ति रखते हुए रज्जन मति शुद्धा पूर्वक श्री नाम में ही मति को लगाते हुए उत्तम श्लोक मौलिम श्री हरिनाम उत्तम श्लोक मौनी है परम परम यश से युक्त होकर के विराजमान है ऐसे हरिनाम का निर्व्याज माने बिना किसी बहाने के बिना किसी उपाधि के निरुपाधि होकर के श्री हरिनाम को ग्रहण करो निष्कारण होकर माने कोई सकाम होकर के निष्काम होकर के हरिनाम को ग्रहण करो तो अंतकरण कोहरे यदि हर नाम हृदय में उत्पन्न होगा तो हम यह नाम भाषा नाम के आभाष नाम रूपी भानु के हृदय में उत्पन्न हो जाने पर नाम का आभाषा भी आभाष भी क्षेत्र महापातक ध्वान्त महापातक रूपी ध्वांत माने अंधकार उसकी राशि को श्री नाम दूर कर देंगे तो प्रोग अंतकरण हृदय के भीतर प्रोद्यन माने चमकने पार अंतकरण कोहरे हृदय की गुफा में भी श्री हरिमाम यदि प्रोद्यन माने चमकेंगे तो यन नाम भान भानु श्री हरिनाम वे भानु माने सूर्य हैं कि उन सूर्य का आभास सूर्य सूर्य की किरण भीतर तो नहीं जाएगी परंतु सूर्य का आभास आने पर गुफा के भीतर भी तो प्रकाश हो जाता है गुफा के भीतर धूप नहीं आ रही है परंतु तो गुफा के भीतर में भी जैसे प्रकाश हो जाता है ऐसे नाम का आवास होने पर क्षेत्र महापातक महापातक रूपी सारे अंधकारों को श्री हर दूर कर देते हैं तो नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति होती है इसके लिए तो ये दृष्टान्त दिया ये प्रमाण दिया और नाम के द्वारा संसार की काक्ष हो जाता है श्रीमद भागवत का प्रमाण दे रहे हैं कि मृ मारो हरे नाम ग्रहणन पुत्रोपचार्यम अजामिल ने मरते समय बेटे का नाम लिया था परंतु तो अजामिलो पेगा धामो अजामिल को बैकुंठी की प्राप्ति हो गई कि मुत श्रद्धे ग्रहणन कई मुत्य न्याय से बता रहे हैं कि जब बेटे का नाम लेने पर भी उसके संसार बंधन की निवृत्ति हो गई तो कि मत श्रद्धे ग्रहण जो श्रद्धा पूर्वक हरिनाम ग्रहण करेंगे उनका तो कहना ही क्या एक दो बार दृष्टांत देकर के इस बात को बता दिया बोले हमेशा क्यों नहीं होता है को ये कहे तो वो ये के यदि श्री हरिनाम सर्वदा ये अपना प्रभाव प्रत्यक्ष में दिखाने लगेंगे तो फिर भक्ति मार्ग की महिमा घट जाएगी और जो वस्तु मुफ्त में मिलने लगती है फिर उसकी महिमा नहीं रहती इसलिए प्रयासपूर्वक नाम को निरंतर निरंतर समन्ध्य ज्ञान के साथ में ग्रहण करना चाहिए एक दो बार दृष्टान्त दिखा दिया एक दो बार नहीं दस पांच बार भी दिखा करके दृष्टान दिखा दिया कि नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति हो गई नामावास के द्वारा संसार बंधन की निवृत्ति हो गई वैकुंठ की प्राप्ति हो गई परंतु प्रत्यक्ष में ये नहीं दिखती है वो इसलिए क्योंकि भगवान नंबर एक दो तीन चीज करना चाहते हैं पहली चीज क्या है हम नामावास ले रहे हैं क्यों नहीं हमारी मुक्ति हो रही है तो उसमें पहली बात तो ये हुई कि ठाकुर कर्म ज्ञान और भक्ति इनके साधन मार्ग को उच्छ करना नहीं चाहते ये नाम से तुरंत ही मुक्ति होने लगे तो फिर कोई कर्म करेगा ही नहीं फिर कोई ज्ञान करेगा ही नहीं फिर कोई भक्ति करेगा ही नहीं बोले अरे एक बार राम राम कह लेंगे मुक्ति हो जाएगी तो ये तो कर्म ज्ञान और भक्ति इनके मार्ग को पूरी तरह से उच्छिन्न न करने के लिए ठाकुर कभी तुरंत फल प्रदान कर देते हैं कभी तुरंत फल प्रदान नहीं करते तो कभी विधिपूर्वक नाम ग्रहण करने की आवश्यकता होती है कभी विधिपूर्वक नाम ग्रहण न करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जैसे अग्नि का स्वभाव है कि वह जलाती है परंतु तो अग्नि दो प्रकार की है एक अग्नि है दावादेल के रूप में प्रकट होने वाली अग्नि दूसरी अग्नि है यज्ञ कुंड में प्रकट होने वाली अग्नि यज्ञ कुंड की अग्नि केवल उतनी सी आहुति को जलाएगी जो कि यज्ञ कुंड में डाली गई है और जिसके लिए डाली गई है उस देवता तक उस आहुति को पहुंचाएगी परंतु तो दावानल की जो अग्नि है वो ये विचार नहीं करेगी कि किस वृक्ष को जलाओ और किसको नहीं जलाओ वो बिना विचार पूर्वक सबको जलाती हुई चली जाएगी जबकि यज्ञ की अग्नि केवल उन्हीं वस्तुओं को जलाती है उसी आहुति को जलाती है जो अग्नि में साक्षात दी गई हैं इसी प्रकार श्री भगवान नाम कभी तो दावा की तरह पापों को नष्ट कर देते हैं और कभी दावानल की तरह पापों को नष्ट न करके यज्ञ की अग्नि की तरह से नष्ट करते हैं कुछ को नष्ट करेंगे कुछ पाप जैसे बचे रहते हैं उन पापों को वह साधक भजन करके एक पूरी पद्धति को अपना करके फिर उन पापों को नष्ट करेगा और उसके द्वारा अंत में उसे प्रेम की प्राप्ति होगी तो दो वस्तुएं प्राप्त होंगी इसके लिए जो दृष्टान्त दिया कि भाई नाम तो सब ले रहे हैं और नाम-वास तो सब हो रहा है तो सबका कल्याण हो जाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं हो रहा है उसका तात्पर्य यही है कि जैसे दावा तो कभी सबको जला देता है परंतु यज्ञ की जो अग्नि है वैतानस अग्नि वह सबको नहीं जलाती है वह केवल उसी आहुति को जलाती है उसी आहूति का फल देती है जो आहूति किसी देवता विशेष के लिए विशेष विधि के द्वारा अपनाई गई है इसी प्रकार से हरिनाम कभी तो साधक की पद्धति के अनुसार साधक के अपने और उसके भजन के अनुसार फल प्रदान करते हैं और कभी नामा के द्वारा भी फल प्रदान कर देते हैं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय नय गौर हरि बोल जय राधेश